अथ पंचमसल्लासारंभ अथ वनप्रस्थसिधि वक्षा ब्रह्मचरिया्रम सम्य गृ भव वनी भूतवा प्रव्रजेत शतपथ ब्राह्मण कांड चौदह मनुष्यों को उचित है कि ब्रह्मचर्य आश्रम को समाप्त करके गृहस्थ होकर वानप्रस्थ और वानप्रस्थ होकर सन्यासी हो में अर्थात अनुक्रम से आश्रम का विधान है विधिवत् स्नातको विधिवस्नातकोज वने नियतो यथावत् यजिंद्रिय गृहस्थस्तु यदा पश्येत् पश्ये वलिपलिमान अपत्यापत तदारण्यम् परिच्छदम् पुत्रेषु भार्याम् सज्य ग्राम्यम गच्छेत् परछद भार्क्षिप्य वन गे सहनिहोत्र गृह्याग्निपरीदम ग्रामा निश्रित्या निवसेन ्यम निसृत्यान्यते मुन्यम्य शाकमूलफलवा विधिपूर्वकम् इस प्रकार सनातक अर्थात ब्रह्मचर्य पूर्वक गृह आश्रम का कर्ता द्विज अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य गृह आश्रम में ठहरकर निश्चित आत्मा और यथावत इंद्रियों को जीत के वन में बसे परंतु जब गृहस्थ शिर के श्वेत केश और त्वचा ढीली हो जाए और लड़के का लड़का भी हो गया हो तब वन में जाके बसे सब ग्राम के आहार और वस्त्रादि सब उत्तमोत्तम पदार्थों को छोड़ पुत्रों के पास स्त्री को रख वह अपने साथ लेके वन में निवास करे सांगो पांग अग्निहोत्र को लेके ग्राम से निकल दृढ़ इंद्रिय होकर अरण्य में जाके बसे नाना प्रकार के सामा आदि अन्न सुंदर सुंदर शाख मूल फल फूल कंद आदि से पूर्वोक्त पंच महायज्ञों को करे और उसी से अतिथि सेवा और आप भी निर्वाह करे स्वाध्याय दान्तो मैत्रह नियुक्त दाता नित्यमनादाता मैत्राताभूता अयत्न सुखाषु ब्रह्मचारी धराशय शरण शमश वृक्ष मूल निकेतन स्वाध्याय अर्थात पढ़ने, पढ़ाने में नित्य युक्त युक्तों का नित्य दमनशील विद्यादि का दान देने हारा और सब पर दयालु किसी से कुछ भी पदार्थ ना लेवे इस प्रकार सदा वर्तमान करे शरीर के सुख के लिए अति प्रयत्न ना करे किंतु ब्रह्मचारी रहे अर्थात अपनी स्त्री साथ हो तथापि उससे विषय चेष्टा कुछ ना करे भूमि में सोवे अपने आश्रित व स्वकीय पदार्थों में ममता ना करे वृक्ष के मूल में बसे शांता विद्वान्सो तप्रद्धेय ह्युपवस्ये शाता भैक्षचर चरंत सूर्यद्वाण विरजा प्रयामृता सपुरषो ह्यव मुंडकोपनिषद खंडी का दो मंत्र ग्यारह जो शांत विद्वान लोग वन में तप धर्म अनुष्ठान और सत्य की श्रद्धा करके भिक्षाचरण करते हुए जंगल में बसते हैं वे जहां नाश रहित पूर्ण पुरुष हानि लाभ रहित परमात्मा है वहां निर्मल होकर प्राण द्वार से उस परमात्मा को प्राप्त होके आनंदित हो जाते हैं व्रतपते व्रत च्रद्धा चोपई मींधे ता दीक्षि अहम यजुर्वेदे अध्याये बीस मंत्र चौबीस वानप्रस्थ को उचित है कि मैं अग्नि में होम कर दीक्षित होकर व्रत सत्य आचरण और श्रद्धा को प्राप्त हूं ऐसी इच्छा करके वान प्रस्थ नाना प्रकार की तपश्चर्या सत्संग योग अभ्यास सुविचार से ज्ञान और पवित्रता प्राप्त करे पश्चात जब सन्यास ग्रहण की इच्छा हो तब स्त्री को पुत्रों के पास भेज देवी फिर सन्यास ग्रहण करे इति संक्षेपेण वानप्रस्थ प्रस्थ विधि अथ सन्यास विधि वनुच विहृत्य भागुष चतुर्थमायुषो भागम संगान संगान् यह युस्मृति का वचन है इस प्रकार वनों में आयु का तीसरा भाग अर्थात पचासवें वर्ष से पिछहत्तरवें वर्ष पर्यत होके आयु के, के चौथे भाग में संगों को छोड़ के परिव्राट अर्थात सन्यासी हो जावे गृह आश्रम और वान आश्रम ना करके सन्यास आश्रम करे उसको पाप होता है व नहीं होता है और नहीं भी होता यह दो प्रकार की बात क्यों कहते हो दो प्रकार की नहीं क्योंकि जो बाल्यावस्था में विरक्त होकर विषयों में फंसे वह महापापी और जो न फंसे वह महापुण्य आत्मा सत्पुरुष है यद रेव विरजेत तदह रेव प्रव्रजेत वनाद्वा गृहा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत ये ब्राह्मण ग्रंथ के वचन हैं जिस दिन वैराग्य प्राप्त तो हो उसी दिन घर वन से सन्यास ग्रहण कर लेवे पहले सन्यास का पक्ष क्रम कहा और इसमें विकल्प अर्थात वान प्रस्थ न करे गृहस्थ आश्रम ही से सन्यास ग्रहण करे, और तृतीय पक्ष है कि जो पूर्ण विद्वान, जितेंद्रिय विषय की कामना से रहित परोपकार करने की इच्छा से युक्त पुरुष हो वह ब्रह्मचर्य आश्रम ही से सन्यास ले ले। और वेदों में भी ब्राह्मण से इत्यादि पदों से सन्यास का विधान है परंतु ना तो दुश्चरिताशा ना ना नाशात मनसो वापी प्रज्ञनैनम आनुयात कठोपनिषत् वल्ली दो मंत्र चौबीस जो दुराचार से पृथक नहीं जिसको शांति नहीं जिसका आत्मा योगी नहीं और जिसका मन शांत नहीं है वह सन्यास लेके भी प्रज्ञान से परमात्मा को प्राप्त नहीं होता इसलिए येद वांग मनसि प्राज्ञस नसी प्राजेदत्मन जानमत्मन महति निय्छे वल्ली आत्म मंत्र मंत्रीर सन्यासी बुद्धिमान वाणी और मन को अधर्म से रोके उनको ज्ञान और आत्मा में लगावे और उस ज्ञान स्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शांत स्वरूप आत्मा में स्थिर करे परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेदमायान न तद्विज्ञाथ स गुरुमेविगछे समित पाणी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ मुंडकोपनिषद मंत्र बार सब लौकिक भोगों को कर्म से संचित हुए देखकर ब्राह्मण अर्थात सन्यासी वैराग्य को प्राप्त हुए क्योंकि अकृत अर्थात ना किया हुआ परमात्मा कृत अर्थात केवल कर्म से प्राप्त नहीं होता इसलिए कुछ अर्पण के अर्थ हाथ में लेके वेदवित और परमेश्वर को जानने वाले गुरु के पास विज्ञान के लिए जावे जाके सब संदेहों की निवृत्ति करे परंतु सदा इनका संग छोड़ देवे कि जो अविद्या वर्तमान स्वयं धीरा पंडितम मन्यम जंघन्य मना परियंति मूढ़ा अंधे नियमाना अंधेन नीयम अविद्या वर्तमान वैम्समी बाला यो न प्रवेदी रागा तेनारा क्षीणलोकाश चवंते मुंडकोपनिषद खंड दो मंत्र आठ नौ जो अविद्या के भीतर खेल रहे अपने को धीर और पंडित मानते हैं वे नीच गति को जाने हारे मूड जैसे अंधे के पीछे अंधे दुर्दशा को प्राप्त होते हैं वैसे दुखों को पाते हैं जो बहुधा अभिज्ञा में रमण करने वाले बाल बुद्धि हम कृत्यार्थ हैं ऐसा मानते हैं जिसको केवल कर्मकांडी लोग राग से मोहित होकर नहीं जान और जना सकते वे आतुर होके जन्म मरण रूप दुख में गिरे रहते हैं इसलिए वेदांत विज्ञान सन्यास सुनिश्चिता यत शुद्धस ब्रह्मलोकेशमृताच्य मुडकोपनिषद खंड दो मंत्र छे। जो वेदांत अर्थात परमेश्वर प्रतिपादक वेद मंत्रों के अर्थ ज्ञान और आचार में अच्छे प्रकार निश्चित सन्यास योग से शुद्ध अंतःकरण सन्यासी होते हैं वे परमेश्वर में मुक्ति सुख को प्राप्त हो भोग के पश्चात जब मुक्ति में सुख की अविधि पूरी हो जाती है तब वहां से छूटकर संसार में आते हैं मुक्ति के बिना दुख का नाश नहीं होता क्योंकि न सशरीर सतह प्रिया रपहति रस्य शरीरम व संतम प्रिया प्रिये प्रिय स्पृशत यह छांदोग्योपनिषद का वचन है जो देहधारी है वह सुख दुख की प्राप्ति से पृथक कभी नहीं रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्वव्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुख प्राप्त नहीं होता इसलिए लोकषणायाच वित्त पुत्रैषणायाश्चोत्थायाथ भैक्षचर्य चरन्ते शतपथ ब्राह्मण कांड चौदह लोक में प्रतिष्ठा व लाभ धन से भोग व मान्य पुत्रादि के मोह से अलग होके सन्यासी लोग संक होकर रात दिन मोक्ष के साधनों में तत्पर रहते हैं प्रजापत्याम निरूप्यवेद सम हुत्वा ब्राह्मण यजुर्वेद जे यजुद्राह्मणे प्रजापत निरूप्येष्टि सर्वेदसदक्षिणा आत्मनग्य ब्राह्मण प्रव्रजेद गृहाभ्य भयम् प्रव्रजतभ गृहा तेजोमया लोकाभवादि यह मनुस्मृति का वचन है प्रजापति अर्थात परमेश्वर की प्राप्ति के अर्थ इष्टि अर्थात यज्ञ करके उसमें यज्ञोपवीत शिखादी चिन्हों को छोड़कर आह्वनीय आदि पांच अग्नियों को प्राण अपान व्यान उदान और सामान इन पांच प्राणों में आरोपण करके ब्राह्मण ब्रह्मवित्त घर से निकलकर सन्यासी हो जावे जो सब भूत प्राणी मात्र को अभयदान देकर घर से निकलकर सन्यासी होता है उस ब्रह्मवादी अर्थात परमेश्वर प्रकाशित वेदोक्त धर्मादि विद्याओं के उपदेश करने वाले सन्यासी के लिए प्रकाशमय अर्थात मुक्ति का आनंद स्वरूप लोक प्राप्त होता है सन्यासियों का क्या धर्म है धर्म तो पक्षपात रहित न्यायाचरण सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा का पालन परोपकार सत्य भाषण आदि लक्षण सब आश्रमियों का अर्थात सब मनुष्य मात्र का एक ही है परंतु सन्यासी का विशेष धर्म यह है कि दृष्टि पूतम् पादम् दृष्टिपूत न्यसेप वस्त्रपूत जलम पिबे सत्यपूता मनह समाचरेत् मनहपूत सचरे क्रुध्य प्रतिक्रुध्येदाकृष्ट कुशल वधे न सप्तरावीर्णच वाचमंद्रिता अध्यात्मररासीनो निरपेक्षो आत्मनैव सुखार्थी आत्मन सहाय सुखाथी विचरेह कलृप्तेश्श्रु पात्री दंडी कुसुम च, रागद्वेशए चंसया चूताय कलते दूषितोपि रतः दूषिचरेश्रम रु भूतेषु न प्रसादकम् न से यद्यमूप्रसादक नाग्रहणादारी ब्राह्मणस्य त्रयोपि परमं तपः से व्याति प्रणवैुक्ताजे परप यथा मलाः प्राणस्य दहे दह्य दोषा प्राण प्रत्याहारेण निग्रहा ध्याने धारणा कि संसर्गाुणावचु भूतेषु दुर्जेमकम ध्यान नंपश्ये गतिमसरात्म अहिंसम तपस्रैस्यी तत्प यदा भवति भु निस्पृ तदा सुखमवाप्नोति सुखम प्रेत चेह च शाश्वत चतुर् चितै्रमिभ दशलक्षणको धर्म सेवितव्यः प्रयत्नतः धृति क्षमा दमोंते शौच्रियनिग्रह धीर्द सत्यमक्रोधो दशकम धर्मल अन विधि सर्वास्तवा शन सर्वद्वि मनुस्मृति अध्याय छे जब सन्यासी मार्ग में चले तब इधर उधर ना देख करे नीचे पृथ्वी पर दृष्टि रख के चले सदा वस्त्र से छान कर जल पिए निरंतर सत्य ही बोले सर्वदा मन से विचार के सत्य का ग्रहण कर असत्य को छोड़ देवे जब कहीं उपदेश वा संवाद आदि में कोई सन्यासी पर क्रोध करे अथवा निंदा करे तो सन्यासी को उचित है कि उस पर आप क्रोध न करे किंतु सदा उसके कल्याणार्थ उपदेश ही करे और एक मुख के दो नासिका के दो आंख के और दो कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण मिथ्या कभी ना बोले अपने आत्मा और परमात्मा में स्थिर अपेक्षा रहित मध्य मांसादि वर्जित होकर आत्मा ही के सहाय से सुखार्थ ही होकर इस संसार में धर्म और विद्या के बढ़ाने में उपदेश के लिए सदा विचरता रहे कीश नख दाढ़ी मूंछ का छेदन करवा सुंदर पात्र दंड और कुसुंभ आदि से रंगे हुए वस्त्रों को ग्रहण करके निश्चित आत्मा सब भूतों को पीड़ा ना देकर सर्वत्र विचरे इंद्रियों को अधर्म आचरण से रोक, राग द्वेष को छोड़ सब प्राणियों से निर्वैर वर्तकर मोक्ष के लिए सामर्थ्य बढ़ाया करें, कोई संसार में उसको दूषित व भूषित करे तो भी जिस किसी आश्रम में वर्तता हुआ पुरुष अर्थात सब प्राणियों में पक्षपात रहित होकर स्वयं धर्मात्मा और अन्य को धर्मात्मा करने में प्रयत्न किया करे और यह अपने मन में निश्चित जाने के दंड कमंडल और काशाय वस्त्र आदि चिन्ह धारण धर्म का कारण नहीं है सब मनुष्य आदि प्राणियों की सत्य उपदेश और विद्यादान से उन्नति करना सन्यासी का मुख्य कर्म है क्योंकि यद्यपि निर्मली वृक्ष का फल पीस के गदरे जल में डालने से जल का शोधक होता है तदपि बिना डाले उसके नाम कथन वा श्रवण मात्र से उसका जल शुद्ध नहीं हो सकता इसलिए ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मवित सन्यासी को उचित है कि ओंकार पूर्वक सप्त व्याहृतियों से विधि पूर्वक प्राणायाम जितनी शक्ति हो उतने करे परंतु तीन से तो न्यून प्राणायाम कभी ना करें यही सन्यासी का परम तप है क्योंकि जैसे अग्नि में तपाने और गलाने से धातुओं के मल नष्ट हो जाते हैं वैसे ही प्राणों के निग्रह से मन आदि इंद्रियों के दोष भस्मीभूत होते हैं इसलिए सन्यासी लोग नित्य प्रति प्राणायामों से आत्मा अंतकरण और इंद्रियों के दोष धारणाओं से पाप प्रत्याहार से संग दोष ध्यान से अनिश्वर के गुणों अर्थात हर्ष शोक और अविद्यादि जीव के दोषों को भस्मीभूत करें इसी ध्यान योग से जो अयोगी अविद्वानों के दुख से जानने योग्य छोटे बड़े पदार्थों में परमात्मा की व्याप्ति उसको और अपने आत्मा और अंतर्यामी परमेश्वर की गति को देखे सब भूतों से निर्वय इंद्रियों के दुष्ट विषयों का त्याग वेदोक्त कर्म और अत्युग्र तपश्चरण से संसार में मोक्ष पद को पूर्वोक्त संयासी ही सिद्ध कर और करा सकते हैं अन्य नहीं जब सन्यासी सब भावों में पदार्थों में निस्पृह और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है इसलिए ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यासियों को योग्य है कि प्रयत्न से दस लक्षण युक्त निम्नलिखित धर्म का सेवन नित्य करें पहला लक्षण धृति सदा धैर्य रखना दूसरा क्षमा जो के निंदा स्तुति मान अपमान हानि लाभ आदि दुखों में भी सहनशील रहना तीसरा दम मन को सदा धर्म में प्रवृत्त कर अधर्म से रोक देना अर्थात अधर्म करने की इच्छा भी ना उठे चौथा अस्तेय चोरी त्याग अर्थात बिना आज्ञा व छल कपट विश्वास घात व किसी व्यवहार तथा वेद विरुद्ध उपदेश से पर पदार्थ का ग्रहण करना चोरी और उसको छोड़ देना साहूकारी कहती है पांचवा शौच राग द्वेष पक्षपात छोड़ के भीतर और जल मृतिका मार्जन आदि से बाहर की पवित्रता रखनी छठा इंद्रिय निग्रह अधर्म आचरण से रोक के इंद्रियों को धर्म में ही सदा चलाना सातवा धीर मादक द्रव्य बुद्धिनाशक अन्य पदार्थ दुष्टों का संग आलस्य प्रमाद आदि को छोड़ के श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन सत पुरुषों का संग योग अभ्यास धर्म आचरण ब्रह्मचर्य आदि शुभ कर्मों से बुद्धि का बढ़ाना आठवां विद्या पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत यथार्थ ज्ञान और उनसे यथा योग्य उपकार लेना सत्य जैसा आत्मा में वैसा मन में जैसा मन में वैसा वाणी में जैसा वाणी में वैसा कर्म में वर्तना विद्या इससे विपरीत अविद्या है नववा सत जो पदार्थ जैसा हो उसको वैसा ही समझना वैसा ही बोलना और वैसा ही करना भी तथा दशवा अक्रोध क्रोधादि दोषों को छोड़ के शांत्यादि गुणों का ग्रहण करना धर्म का लक्षण है इस दश लक्षण युक्त पक्षपात रहित न्याय आचरण धर्म का सेवन चारों आश्रम वाले करें और इसी वेदोक्त धर्म ही में आप चलना और दूसरों को समझाकर चलाना सन्यासियों का विशेष धर्म है इसी प्रकार से धीरे धीरे सब संग दोषों को छोड़ हर्ष शोक आदि सब द्वंद्वों से विमुक्त होकर सन्यासी ब्रह्म ही में अवस्थित होता है संयासियों का मुख्य कर्म यही है कि सब गृहस्थादि आश्रमों को सब प्रकार से व्यवहारों का सत्य निश्चय करा अधर्म व्यवहारों से छुड़ा, सब संशयों का छेदन कर सत्य धर्म युक्त व्यवहारों में प्रवृत्त कराया करें संन्यास ग्रहण करना ब्राह्मण ही का धर्म है व क्षत्रिय आदि का भी ब्राह्मण ही को अधिकार है क्योंकि जो सब वर्णों में पूर्ण विद्वान धार्मिक परोपकार प्रिय मनुष्य है उसी का ब्राह्मण नाम है बिना पूर्ण विद्या के धर्म परमेश्वर की निष्ठा और वैराग्य के सन्यास ग्रहण करने में संसार का विशेष उपकार नहीं हो सकता इसीलिए लोक श्रुति है कि ब्राह्मण को सन्यास का अधिकार है अन्य को नहीं ये मनु का प्रमाण भी है एशवो भी हितो धर्मो ब्राह्मण से चतुर्विध पुण्योक्षल प्रेत्य राजधर्म निबोधता यह मनुस्मृति का वचन है यह मनुजी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों यह चार प्रकार अर्थात ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम करना ब्राह्मण का धर्म है यहां वर्तमान में पुण्य स्वरूप और शरीर छोड़े पश्चात मुक्ति रूप अक्षय आनंद का देने वाला सन्यास धर्म है इसके आगे राजाओं का धर्म मुझसे सुनो इससे यह सिद्ध हुआ कि सन्यास ग्रहण का अधिकार मुख्य करके ब्राह्मण का है और क्षत्रिय आदि का ब्रह्मचर्य है सन्यास ग्रहण की आवश्यकता क्या है जैसे शरीर में शिर की आवश्यकता है वैसे ही आश्रमों में संन्यास आश्रम की आवश्यकता है क्योंकि इसके बिना विद्या धर्म कभी नहीं बढ़ सकते और दूसरे आश्रमों को विद्या ग्रहण गृह कृत्य और तपश्चर्यादि का संबंध होने से अवकाश बहुत कम मिलता है पक्षपात छोड़कर वर्तना दूसरे आश्रमों को दुष्कर है जैसा सन्यासी सर्वतो मुक्त होकर जगत का उपकार करता है वैसा अन्य आश्रमी नहीं कर सकता क्योंकि सन्यासी को सत्य विद्या से पदार्थों के विज्ञान की उन्नति का जितना अवकाश मिलता है उतना अन्य आश्रमी को नहीं मिल सकता परंतु जो ब्रह्मचर्य से सन्यासी होकर जगत को सत्य शिक्षा करके जितनी उन्नति कर सकता है उतनी गृहस्थ वान प्रस्थ आश्रम करके सन्यास आश्रमी नहीं कर सकता सन्यास ग्रहण करना ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध है क्योंकि ईश्वर का अभिप्राय मनुष्यों की बढ़ती करने में है जब गृह आश्रम नहीं करेगा तो उससे संतान ही ना होंगे जब सन्यास आश्रम ही मुख्य है और सब मनुष्य करें तो मनुष्यों का मूल छेदन हो जाएगा अच्छा विवाह करके भी बहुतों के संतान नहीं होते अथवा होकर शीघ्र नष्ट हो जाते हैं फिर वह भी ईश्वर के अभिप्राय से विरुद्ध करने वाला हुआ जो तुम कहो के कृते यदि न कोत्र दोषः यह किसी कवि का वचन है जो यत्न करने से भी कार्य सिद्ध ना हो तो इसमें क्या दोष अर्थात कोई भी नहीं तो हम तुमसे पूछते हैं के गृह आश्रम से बहुत संतान होकर आपस में विरुद्ध आचरण कर लड़ मरे तो हानि कितनी बड़ी होती है समझ के विरोध से लड़ाई बहुत होती है जब सन्यासी एक वेदोक्त धर्म के उपदेश से परस्पर प्रीति उत्पन्न करावेगा तो लाखों मनुष्यों को बचा देगा सहस्रों गस्थ के समान मनुष्यों की बढ़ती करेगा और सब मनुष्य सन्यास ग्रहण कर ही नहीं सकते क्योंकि सब की विषय आसक्ति कभी नहीं छूट सकेगी जो जो सन्यासियों के उपदेश से धार्मिक मनुष्य होंगे वे सब जानो सन्यासी के पुत्र तुल्य हैं संयासी लोग कहते हैं कि हमको कुछ कर्तव्य नहीं अन्न वस्त्र लेकर आनंद में रहना अविद्या रूप संसार से माथा पच्ची क्यों करना अपने को ब्रह्म मानकर संतुष्ट रहना कोई आकर पूछे तो उसको भी वैसा ही उपदेश करना कि तू भी ब्रह्म है तुझको पाप पुण्य नहीं लगता क्योंकि शीतोष्ण शरीर सुदा त्रिषा प्राण और सुख दुख मन का धर्म है जगत मिथ्या और जगत के व्यवहार भी सब कल्पित अर्थात झूठे हैं इसीलिए इसमें फंसना बुद्धिमानों का काम नहीं जो कुछ पाप पुण्य होता है वह देह और इंद्रियों का धर्म है आत्मा का नहीं इत्यादि उपदेश करते हैं और आपने कुछ विलक्षण सन्यास का धर्म कहा है अब हम किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी माने क्या उनको अच्छे कर्म भी कर्तव्य नहीं देखो वैदिक एश्चैव कर्म भी मनु ने वैदिक कर्म जो धर्मयुक्त सत्य कर्म है सन्यासियों को भी अवश्य करना लिखा है क्या भोजन छादन आदि कर्म वे छूट सकेंगे जो ये कर्म नहीं छूट सकते तो उत्तम कर्म छोड़ने से वे पतित और पाप भागी नहीं होंगे जब गृहस्थों से अन्न वस्त्रादि लेते हैं और उनका प्रति उपकार नहीं करते तो क्या वे महापापी नहीं होंगे जैसे आंख से देखना कान से सुनना ना हो तो आंख और कान का होना व्यर्थ है वैसे ही जो सन्यासी सत्य उपदेश और वेदादि सत्य शास्त्रों का विचार प्रचार नहीं करते तो वे भी जगत में व्यर्थ भार रूप हैं और जो अविद्या रूप संसार से माथा पच्ची क्यों करना आदि लिखते और कहते हैं वैसे उपदेश करने वाले ही मिथ्या रूप और पाप के बढ़ाने हारे पापी है जो कुछ शरीर आदि से कर्म किया जाता है वह आत्मा ही का और उसके फल का भूकने वाला भी आत्मा है जो जीव को ब्रह्म बतलाते हैं वे अविद्या निद्रा में सोते हैं क्योंकि जीव अल्प अल्पज्ञ और ब्रह्म सर्वव्यापक व्यापक सर्वज्ञ है ब्रह्म नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव युक्त है और जीव कभी बद्ध कभी मुक्त रहता है ब्रह्म को सर्वव्यापक सर्वज्ञ होने से भ्रम वा अविद्या कभी नहीं हो सकती और जीव को कभी विद्या और कभी अविद्या होती है ब्रह्म जन्म मरण दुख को कभी नहीं प्राप्त होता है और जीव प्राप्त होता है इसलिए वह उनका उपदेश मिथ्या है सर्व कर्म विनाशी और अग्नि तथा धातु को स्पर्श नहीं करते यह बात सच्ची है व नहीं नहीं सम्यंग नित्यमस्ते यस्मिन यद्वा सम्यंग न्यस्य दुखा कर्माण ये स सन्यास स प्रशस्तो विद्यते यस्य स सन्यासी जो ब्रह्म और उसकी आज्ञा में उपविष्ट अर्थात स्थित और जिससे दुष्ट कर्मों का त्याग किया जाए सन्यास वह उत्तम स्वभाव जिसमें हो वह सन्यासी कहता है इसमें सुकर्म का कर्ता और दुष्ट कर्मों का विनाश करने वाला सन्यासी कहता है अध्यापन और उपदेश गृहस्थ क्या करते हैं पुनः सन्यासी का क्या प्रयोजन सत्य उपदेश सब आश्रमी करें और सुने परंतु जितना अवकाश और निष्पक्ष पात्रता संयासी को होती है उतनी गृहस्थों को नहीं हां जो ब्राह्मण हैं उनका यही काम है कि पुरुष पुरुषों को और स्त्री स्त्रियों को सत्योपदेश और पढ़ाया करें जितना भ्रमण का अवकाश सन्यासी को मिलता है उतना गृहस्थ ब्राह्मण आदि को कभी नहीं मिल सकता जब ब्राह्मण वेद विरुद्ध आचरण करें तब उनका नियंता सन्यासी होता है इसलिए सन्यास का होना उचित है एक रात्रि वसेद ग्रामे इत्यादि वचनों से सन्यासी को एकत्र एक रात्रि मात्र रहना अधिक निवास ना करना चाहिए यह बात थोड़े से अंश में तो अच्छी है कि एकत्र वास करने से जगत का उपकार अधिक नहीं हो सकता और स्थानांतर का भी अभिमान होता है राग द्वेष भी अधिक होता है परंतु जो विशेष उपकार एकत्र रहने से होता हो तो जैसे जनक राजा के यहां चार चार महीने तक पंच पंचशेखादि और अन्य सन्यासी कितने ही वर्षों तक निवास करते थे और एकत्र ना रहना ये बात आजकल के पाखंडी संप्रदायों ने बनाई है क्योंकि जो सन्यासी एकत्र अधिक रहेगा तो हमारा पाखंड खंडित होकर अधिक ना बढ़ सकेगा यति नाम कांचनम दाम्बूलम ब्रह्मचारिणाम चौराणाम अभयम दयात सनरो नरकम व्रजेत इत्यादि वचनों का अभिप्राय यह है कि सन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे यह बात भी वर्ण आश्रम विरोधी संप्रदाय और सर्वार्थ सिंधु वाले पौराणिकों की कल्पी हुई है क्योंकि सियों को धन मिलेगा तो वे हमारा खंडन बहुत कर सकेंगे और हमारी हानि होगी तथा वे हमारे आधीन भी ना रहेंगे और जब भिक्षादी व्यवहार हमारे अधीन रहेगा तो डरते रहेंगे जब मूर्ख और स्वार्थियों को दान देने में अच्छा समझते हैं तो विद्वान और परोपकारी संन्यासियों को देने में कुछ भी दोष नहीं हो सकता देखो विविधानी च रत्नी विविषुपाद यह मनुस्मृति का वचन है नाना प्रकार के रत्न सुवर्ण आदि धन अर्थात सन्यासियों को देवें और वह श्लोक भी अनर्थक है क्योंकि सन्यासी को सुवर्ण देने से यजमान नरक को जावे तो चांदी मोती हीरा आदि देने से स्वर्ग को जाएगा यह पंडित जी इसका पाठ बोलते समय भूल गए यह ऐसा है कि यति हस्ते धनम ददयात अर्थात जो सन्यासियों के हाथ में धन देता है वह नरक में जाता है यह भी वचन अविद्वान के कपोल कल्पना से रचा है क्योंकि जो हाथ में धन देने से दाता नरक को जाए तो पग पर धरने व गठरी बांधकर देने से स्वर्ग को जाएगा इसलिए ऐसी कल्पना मानने योग्य नहीं हाँ ये बात तो है कि जो सन्यासी योग क्षेम से अधिक रखेगा तो चोरादी से पीड़ित और मोहित भी हो जाएगा परंतु जो विद्वान है वह अयुक्त व्यवहार कभी ना करेगा ना मोह में फंसेगा क्योंकि वह प्रथम गृह आश्रम में अथवा ब्रह्मचर्य में सब भोग कर वह सब देख चुका है और जो ब्रह्मचर्य से होता है वह पूर्ण वैराग्य युक्त होने से कभी कहीं नहीं फंसता लोग कहते हैं कि श्राद्ध में सन्यासी आवे व जिमावे तो उसके पितर भाग जाएं और नरक में गिरे प्रथम तो मरे हुए पितरों का आना और किया हुआ श्राद्ध मरे हुए पितरों को पहुंचना ही असंभव वेद और युक्ति विरुद्ध होने से मिथ्या है और जब आते ही नहीं तो भाग कौन जाएंगे जब अपने पाप पुण्य के अनुसार ईश्वर की व्यवस्था से मरण के पश्चात जीव जन्म लेते हैं तो उनका आना कैसे हो सकता है इसलिए यह भी बात पेटार्थी पुरानी और वैरागियों की मिथ्याकल्पी हुई है हा ये तो ठीक है कि जहां सन्यासी जाएंगे वहां यह मृतक श्राद्ध करना वेदादि शास्त्रों से विरुद्ध होने से पाखंड दूर भाग जाएगा जो ब्रह्मचर्य से सन्यास लेगा ले उसका निर्वाह कठिनता से होगा और काम का रोकना भी अति कठिन है इसलिए गृह आश्रम वान होकर जब वृद्ध हो जाए भी सन्यास का लेना अच्छा है जो निर्वाह ना कर सके इंद्रियों को ना रोक सके वह ब्रह्मचर्य से सन्यास ना लेवे परंतु जो रोक सके वह क्यों ना लेवे जिस पुरुष ने विषय के दोष और वीर संरक्षण के गुण जाने हैं वह विषय आसक्त कभी नहीं होता और उसका वीर विचार अग्नि का ईंधन वत है अर्थात उसी में व्यय हो जाता है जैसे वैद्य और औषधों की आवश्यकता रोगी के लिए होती है वैसी निरोगी के लिए नहीं इसी प्रकार जिस पुरुष व स्त्री को विद्या धर्म बुद्धि और सब संसार का उपकार करना ही प्रयोजन हो वह विवाह ना करें जैसे पंचशेखादी पुरुष और गार्गी आदि स्त्रियां हुई थी इसलिए होना अधिकारियों को उचित है और जो अनाधिकारी सन्यास ग्रहण करेगा तो आप डूबेगा औरों को भी डुबाएगा, जैसे सम्राट चक्रवर्ती राजा होता है वैसे परिवार सन्यासी होता है प्रत्युत राजा अपने देश में व संबंधियों में सत्कार पाता है और सन्यासी सर्वत्र पूजित होता है च चुपत्व च नैवतुल्यम कदाचन स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते यह चाणक्य शास्त्र का श्लोक है विद्वान और राजा की कभी तुल्यता नहीं हो सकती क्योंकि राजा अपने राज्य ही में मान और सत्कार पाता है और विद्वान सर्वत्र मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त होता है इसलिए विद्या पढ़ने सुशिक्षा लेने और बलवान होने आदि के लिए ब्रह्मचर्य सब प्रकार के उत्तम व्यवहार सिद्ध करने के अर्थ गृहस्थ विचार ध्यान और विज्ञान बढ़ाने तपश्चर्या करने के लिए वान प्रस्थ और वेदादि सत्य शास्त्रों का प्रचार धर्म व्यवहार का ग्रहण और दुष्ट व्यवहार के त्याग सत्य उपदेश और सब को निसंदेह करने आदि के लिए सन्यास आश्रम संसम परंतु सत्योपदेश आदि नहीं करते वे पतित और नरकगामी है इससे सन्यासियों को उचित है कि सदा सत्य उपदेश शंका समाधान वेदादि सत्य शास्त्रों का अध्यापन और वेदोक्त धर्म की वृद्धि प्रयत्न से करके सब संसार की उन्नति किया करें। जो सन्यासी से अन्य साधु वैरागी गुसाई खाखी आदि हैं वे भी सन्यास आश्रम में गिने जाएंगे वा नहीं नहीं क्योंकि उनमें सन्यास का एक भी लक्षण नहीं वे वेद विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्त होकर वेद से अधिक अपने संप्रदाय के आचार्यों के वचन मानते और अपने ही मत की प्रशंसा करते मिथ्या प्रपंच में फंसकर अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को अपने अपने मत में फंसाते हैं सुधार करना तो दूर रहा उसके बदले में संसार को बहकाकर अधोगति को प्राप्त कराते और अपना प्रयोजन सिद्ध करते हैं इसलिए इनको सन्यास आश्रम में नहीं गिन सकते किंतु ये स्वार्थ आश्रमी तो पक्के हैं इसमें कुछ संदेह नहीं जो स्वयं धर्म में चलकर सब संसार को चलाते हैं जो आप और सब संसार को इस लोक अर्थात वर्तमान जन्म में परलोक अर्थात दूसरे जन्म में स्वर्ग अर्थात सुख का भोग करते कराते हैं वे ही धर्मात्माचन सन्यासी और महात्मा है यह संक्षेप में संयास आश्रम की शिक्षा लिखी अब इसके आगे राज प्रजा धर्म विषय लिखा जाएगा दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिते वानप्रस्थ प्रस्थ संश्रम विषय पंचम सोल्लास संपूर्ण